चल सकते नहीं कैसे क्या आपकी क्या सेवा करें बोले कि हमको तो स्वर्ण चाहिए सोना चाहिए सोना तुम्हारे पास लेने को आए अच्छा सोना चाहिए अच्छा हमारे दांत में थोड़ा सोना लगा है ये हम आपको देते हैं लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा है ना सामने मैं तो जाकर ले नहीं सकता आप लाके उसको दे कर अच्छा भाई ले लाके पत्थर का टुकड़ा दे और उसने पट दांत में मारा दात टूट गया लो सोना महाराज हरे कृष्ण बोले कि कर्ण इसमें खून तेरे मुंह में तो रहा है ये सोना और खून लगा है ने? ये झूठा और रक्त से लथपथ सोना हम लोगो को ब्राह्मणों को दान करता है उचिष्ट भी है और रक्त से लतपथ भी है हम नहीं दे सकते बोले महाराज मैं देने को कह अच्छा हमारा धनुष बाढ़ वो हाथ से छूट के गिर पड़ा है जरा लाट दे तो दे तो हमारा और भैया महाराज धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और वहीं धरती में कष के बाण मारा और झट स्वर सोता हो पानी का सोता धरती में से उबल पड़ा और वही उसने सोने को धोया और दान कर जिसको दान की दान की प्रेरणा भीतर से आती है वो अच्छा देते दे तो हैं लेना भी होता है ये भी है तो मदजाति का अर्थ है कि आप अपने जीवन में जो काम करते हो उसके द्वारा भगवान की आराधना करो पहले आवेगा यजन फिर आवेगा भजन और जब भजन आवेगा तब मनन हो जाएगा वो जिसकी सेवा आप करना चाहते हो वो तो क्या खाता है क्या पीता है उसका शीर्ष स्वभाव कैसा है उसको हम कैसे खुश करें ये अपने आप ही आ जाएगा पहले आवेगा यजन, फिर आवेगा भजन और फिर आवेगा मनन परमात्मा के संबंध में मनन अच्छा अब इसकी चर्चा कर चाल ओ नमो मलम यश मैं जगत रंग मया किसी बात को समझना हो तो उसका जो छोटे से छोटा पहला रूप होता है वहां से समझना प्रारंभ करोगे तब तो उसके बड़े से बड़े रूप को समझने में सुविधा हो जाएगी और पहले ही उछल के बड़े रूप को समझने की कोशिश करोगे तो उस पर अपनी समझ टिक नहीं सकेगी समाज को भी सीढ़ी दर सीढ़ी समझने की आवश्यकता पड़ती है जैसे मैं शरीर कैसे हूँ जीव कैसे हूँ यदि अपने जीव उतने को ठीक ठीक नहीं समझोगे और मान बैठोगे की मैं तो ब्रह्म ही हूँ जब कभी जीव को समझाने वाला तुम्हारे सामने आवेगा तो कहोगे अरे ये तो मैं जानता ही नहीं था और मैंने तो ऐसे ही अपने को ब्रह्म मान लिया इसी से अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के क्रम से साक्षी को समझाते हैं और फिर साक्षी को अद्वितीय ब्रह्म से एक बताते हैं ये वेदांत भी प्रक्रिया है यदि आपको पहले ही दिन ये ख्याल हो जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूं तो इस निश्चय पर टिकना बहुत कठिन बहुत कठिन पड़ेगा अब आपको सुनाते हैं मद ज्यादी भगवान का ज्ञान हो भगवान से प्रेम हो मन मना भवो माने भगवत सत्य का ज्ञान हो और मद भक्त भवो माने भगवान से प्रेम हो तो न तो ज्ञान के स्वरूप का ठीक ठीक आकलन है और ना तो प्रेम के स्वरूप का ठीक ठीक आकलन है अच्छा जी वो तो जो है सो है प्रेम प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी साधना कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए तो बोले मद इसको व्याख्या की रीति से हे हेतु हेतु मत भाव बोलते हैं मन मना कथम भवती और यदा मद भक्तो कथम भगवती ज्यादा भदिया जी भगवते भगवान का ज्ञान कैसे होगा जब उनसे प्रेम करोगे भगवान से प्रेम कैसे होगा जब उनके लिए यज्ञ करोगे तो यज्ञ के माने ये नहीं होता है कि कुंड बनाया और आग जलाई और है बड़े ब्राह्मण बुलाए होम हो गया वि यज्ञ हो यज्ञ दूसरा अपने भारतीय कहो भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति वर्णाश्रम संस्कृति किसी भी दर्शन में राष्ट्र का घेरा जोड़ देना कहिए अनुचित है दर्शन न राष्ट्रीय होता है न जातीय होता है न मजहबी होता है और न तो किसी आचार्य के ठेके पर होता है दर्शन होता है सबके वस्तु के स्वरूप पर सचाई क्या है वो सब देशों के लिए एक होती है सब इतिहासों के लिए एक होती है सब जातियों के लिए एक सब मजहबों के लिए एक यदि तुम कहते हो कि वेदांत हमारा राष्ट्रीय दर्शन है तो ये वेदांत की इज्जत नहीं हुई नाम तो सत्य तत्व का दर्शन है ये हिंदू दर्शन है मुले पर मुसलमानों के लिए नहीं होगा तो वैदिक दर्शन के नाम से लोग जानते हैं तो वैदिक भी वेद भी विद्या है वेद भी ग्रंथ नहीं है विद्या है जया तद अक्षरम अतिरम्य है आपको तो थोड़ी सी बात छोटे स्तर से प्रारंभ करते हैं क्योंकि ऊंची ऊंची बातें सुनने से मनुष्य खसूची हो जाता है खसूची माने उसकी आंख आसमान पर चली जाती है अपने पाओ के नीचे क्या है ये मालूम नहीं पड़ता हाँ, है उषा है ग्रभि ऋण ही जाय है जब मनुष्य का जन्म होता है तो उस पर तीन कर्ज होते हैं तीन ऋण लेकर के मनुष्य पैदा होता है आप पर जिसका कर्ज है उसको आप जानते हैं माता पिता का ऋण होता अब आजकल के बच्चे नहीं कबूल करते नहीं। पिता ने ब्रह्मचर्य से रह अगर वीर्य संचय किया होता नहीं पर वीर तो है ना उसने बचपन से ले करके बड़े होने तक जो खाया पिया अपने शरीर में शक्ति संचय संचयगी फिर दादा पर दादा नाना नानी ना देखो तो और नहीं तो माँ पेट में तो रखती है ना बाबा नौ महीना अब आजकल की माताएं दूध नहीं पिलाते हैं बाबा तो स्कूल तो, तो ले जाते हैं तो अपने पितरों का ऋण मनुष्य पर होता है उन्हीं के रज से उन्हीं के दीर्घ से उन्हीं के दूध से उनकी कमाई से हाँ। उनकी शिक्षा से नहीं तो ना का कान का भी पता नहीं चलता चलना भी नहीं आता बोलना भी नहीं आता भाषा भी नहीं आती तो पितरों का ऋण होता है मनुष्य और फिर देवताओं का ऋण होता है बिना कुछ लिए ही सूरज आपको रोशनी देता है अग्नि देवता वाणी की शक्ति उष्मा देते हैं वायु देवता सांस देते हैं तो देवताओं का रह और फिर आपने अध्ययन किया क तो सीखा है चलो बाबा क खा ग नहीं ए बी सी डी तो सीखा है मामा बापा तो इसमें ऋषि का ऋण होता है उन्होंने ही अक्षरों का दर्शन किया है वर्णों का दर्शन किया है ये आ है ये का है ये चा है, ये टा है ये उनका दर्शन है और उनसे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है बात के द्वारा अपने हृदय की बात दूसरों के कान तक पहुंचाई जाती है तो इसको बोलते हैं ऋषि ऋण पितृण देव ऋण ऋषि ऋण ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिस पर इन तीनों का कर्ज न हो तो हमारा धर्म दर्शन कर्तव्य शास्त्र ये उपदेश करता है कि मनुष्य जब तक इन तीनों के ऋण का शोधन करने का ऋण चुकाने का कर्ज चुकाने का प्रयास नहीं करता तब तक, तक उसके जीवन में जो शक्ति उदय होनी चाहिए वो नहीं होती है तो तो माता पिता की सेवा और जो देवता हैं पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है इनको पवित्र रखना इनकी सेवा करना और अपने हिस्से में जो स्वाध्याय है वो करना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है तो इसको फिर बढ़ा देते हैं माता पिता माने केवल माता पिता नहीं जो अपने समाज के बड़े बूढ़े हैं और ये संपूर्ण प्राणी हैं, पशु पक्षी भी। उनका भी रहना होता है ये जो चिड़िया कीड़े खा जाती हैं ना कीड़े उनका भी कर्ज होता है कीड़े खाकर उन्होंने हम लोगों को निरापद किया जल्दी ध्यान में बात नहीं आती हो कृतज्ञता नाम की वस्तु तो मर गई ना हमारी लड़की दस बारह बरस की थी दस बरस की होगी जब बीमार पड़े उसको हमारे बैत जी ने कच्चा अद्रक दे दिया खाने को पागल तो हो गया बेहोश पड़ गई कोई सुख नहीं तो एक जानकार ने बताया कि इसके लिए सारस पक्षी चाहिए है उस सारस पक्षी मंगाया गया हो कहें से जो कमरे में घुसा मंगा उड़ के हाथ में से उड़ के जाके लड़की के सिर पे बैठ गया अपनी अपने पेट से उसके सिर को दबा लिया और जो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर उसके आसपास आएं उन्हीं को खाए तीन दिन तक न उसने पानी पिया न और कुछ खाने को लिया बस सिर पे बैठा रहा जब उसने लड़की के शरीर में जो गर्मी थी जो विष था उसको अपने शरीर में जब उसने खींच लिया जब उसने समझा कि अब लड़की स्वस्थ हो गई तब वो वहां से हटा फिर खाया पिया फिर उसको महाराज सारसी के पास पहुंचा दिया गया वैसे सारस सारसी अलग अलग नहीं होते है वो एक लड़की के स्वास्थ्य के लिए पानी में तैरना छोड़कर सारसी के साथ विहार करना छोड़कर और उसका रोग दूर करने के लिए आके उसके सिर पर बैठा था मनुष्य के जीवन में सबका उपकार होता है वो ये सांप भी जो धरती में विष है उसको खा जाते हैं तो ये जो प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता नहीं है ये पशु गाय का दूध पीते हैं उसके लिए क्या करते हैं बैल का जोता हुआ पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं उसके लिए क्या करते हैं तो ये अपने शास्त्रों में पहली दृष्टि रखी गई है कि संपूर्ण प्राणियों का ऋण है बड़े बूढ़ों का ऋण है मनुष्यों का ऋण है पितरों का ऋण है देवताओं का ऋण है विद्वानों का ऋण है हम अकेले दुनिया में नहीं आए हैं सबके प्रति हमारा व्यवहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए बाबा निकले पेट से और सुखदेव की तरह हम तो जंगल में ही जाकर रहेंगे अरे तो क्या बगवाद करते हो तो तो सब सुखदेव नहीं हो सके सृष्टि में एक सुखदेव हुआ है क्या महाराज हमको तो बामदेव की तरह अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा पर एक बामदेव को कभी ज्ञान हुआ आज तुम तो अपने आप ज्ञान चाहते हो अरे नहीं नहीं ज्ञान नहीं चाहिए ज्ञान मिलेगा तो हम बेहोश भे, हो जाएंगे बाबा जनक कितने दिन तक बेहोश रहे राजा अशोपति कितने दिन तक बेहोश रहे वशिष्ठ कितने दिन तक बेहोश रहे ज्ञान से कोई बेहोश नहीं होता उसका होश आवास नहीं खत्म होता वो तो लोग के लिए दुनिया के लिए एक खजाना बन जाता है तो ये जो अपने ऊपर होता है ये उतारने के लिए हमें अपने पितरों के प्रति पशु पक्षियों के प्रति मनुष्यों के प्रति देवताओं के प्रति ऋषियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कृतज्ञ और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए हो उसको बोलते हैं है यज्ञ दैनंदिन यज्ञ है रोज रोज ये करना चाहिए प्राणियों के लिए कुछ देना गायों के लिए देना मनुष्यों को देना ऋषियों का सत्कार करना देवताओं का सत्कार करना ये मनुष्य के जीवन में रोज रोज रोज रोज होना चाहिए इसको तो यज्ञ नहीं महायज्ञ बोलते हैं अब दूसरी बात देखो कि यज्ञ में होता है अमुम यज अमुम जज अमुम जज जजंते साधविका देवा इस देवता की पूजा करो इस देवता की पूजा करो इस देवता की पूजा करो देवता अनेक होते हैं आख है। का देवता सूर्य है पानी का देवता अग्नि है हाथ का देवता इंद्र है नाक का देवता अश्विन कुमार है तो अब भक्ति शास्त्र जब आता है तब कहता है इस देवता के लिए हो यज्ञ करो इस देवता के लिए यज्ञ करो इसकी जगह हम तुमको एक देवता बताए देते हैं तो, एक देवता का यजन करो इससे सब देवताओं का यजन हो जाएगा अगर पेड़ की जड़ में पानी दिया जाए तो तने को और शाखा को छोटी छोटी डालियों को पत्ते को फूल को फल को सबको वो जल मिल जाता है सदभवती मूल निषे जन्म याद श्रीमदभागवत में कई बार, बार, बार आई आप जड़ को सींच सारा वृक्ष सिंच जाएगा तो एक बात ये है ये यज्ञ क्या है मतिया जी यज्ञ क्या है तो देखो तुम्हारी वस्तु जो है चीजें जो हैं तुम्हारे घर में है वो इनके काम आते हैं तो पश्ए और कर जो शरीर से होता है और भावना जो हृदय है कुछ लेते हैं वहाँ भी कुछ देते हैं हे भगवान कहा आपका दिमाग कहाँ उड़ता है जरा धरती पर पांव रखिए अपने जीवन के बारे में सोचिए आपको लेना तो आता है देना नहीं आता है लेने में आप बड़े प्रवीण हैं क्या पूछना है मारा परंतु देने में एक छोटी सी कथा सुना देखा कर्ण के शरीर में जन्म से ही एक कबच था लगा हुआ वक्तर, जिसको बोलते हैं ना कबच बाढ़ मारो तो लगता ही नहीं था बाढ़ टूट जाए उसके शरीर में ना घुसे वो सूर्य का बेटा था वो वो तो सूर्य भगवान ने सोचा कि पहले बाली हमारा बेटा था तो राम ने तीर मार के उसको मार दिया छिप के तीर मारा और मर गया बड़े भक्त पक्षपाती हैं भगवान अपने भक्त का पक्षपात करते हैं तो अब की हम कबच पहना के भेजते हैं कि कोई तीर वीर मारे तो लगे अपने बेटे को ऐसा करके सूर्य नारायण में भेजा हो और सुग्रीव थे इंद्र के तो इंद्र का पुत्र हुआ अर्जुन अब यहां भी भगवान इंद्र के पुत्र अर्जुन के ही पक्षपाते हुए जब युद्ध में ये प्रश्न उठा कि अर्जुन के तीर तो कर्ण के शरीर में प्रवेश ही नहीं करते अर्जुन कैसे मारेगा कर्ण को तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा भाई कर्ण बड़ा उदार है दाता है उसकी प्रतिज्ञा है वो ब्राह्मण विद्वान को देता था वो विद्वान ब्राह्मण ये बात आप लोगों को जान में नहीं आती होगी जल्दी सूझता है ना गरीब सूझता है बहुत जल्दी अंधा सूझता है बहुत जल्दी लंगड़े दूले सूझते हैं बहुत जल्दी एक तो शास्त्र में पितर का देवता का जो वर्णन है उसको आप बिना शास्त्र के नहीं समझ सकते इसलिए उनकी सेवा पूजा की जो विधि विधान है वो भी आपको शास्त्र के द्वारा ही समझना पड़ेगा पितर हैं ये बात शास्त्र से मालूम पड़ती है तब पितरों का श्राद्ध कैसे होता है ये बात भी आपको शास्त्र से मालूम करके तब उनके लिए श्राद्ध करना पड़ेगा जिस शास्त्र से पितर की सिद्धि होती है उसी शास्त्र से श्राद्ध की सिद्धि होती है ये नहीं कि पितर तो सिद्ध हो शास्त्र से और आप उनका श्राद्ध करें मनमानी ढंग से ऐसे नहीं होता है वो इसकी भी एक कथा है विष्णु पितामह पिंडदान करने जा रहे थे अपने पिता को हाथ निकल आया नदी में से कुरान में अपराध हाथ निकल आया आकाशवाणी हुई मैं तुम्हारा पिता संतनु हूं मेरे हाथ पर पिंडदान करो ब्राह्मण ने कहा कर दो महाराज विष्णु ने कहा नहीं करेंगे पहले ये बताओ शास्त्र में विधि कहाँ है पिंडदान करने की पितर के शास्त्र पर है कि वेदी कुसा पर है ब्राह्मण ने कहा विधि तो वेदी तो कुसा पर है और तब तो हम हाथ पर नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो जो लोग आगे श्राद्ध करने जाएंगे और कहेंगे हमारे पिता का हाथ आवे तब हम पिंडदान करेंगे तो श्राद्ध की परंपरा का ही लूप हो जाएगा हम अपनी खुशी के लिए और पितर की प्रसन्नता के लिए संसार भर का श्राद्ध बंद करवा दें उसमें बाधा डाल दें ये हमारा कर्तव्य नहीं है हाथ पर पिंडदान किया हो पितर की आराधना तो कर्ण का ये नियम था कि एक विद्वान एक ब्राह्मण एक धर्म संस्कृति का ज्ञाता यदि जीवित रहेगा तो वो लाखों को धर्मात्मा बनावेगा और लाख गरीब जिंदा रहेंगे तो राजनीतिक नेताओं को वोट देने के काम आएगा ये लाख अंधे लाख अंधे लाख लूले लाख लंगड़े होंगे तो ये सब जिंदा रहेंगे तो राजनीतिक नेताओं को वोट देने के काम आएंगे तो धर्म जिंदा रहे दर्शन जिंदा रहे संस्कृति जिंदा रहे इसके लिए जो शास्त्रोक्त दान है वो शास्त्रोक्त रीति से विद्वान को धर्मज्ञ को करना चाहिए कि वो धर्म और संस्कृति की रक्षा करे तो कर्ण ने ये नियम किया था कि जिस समय स्नान करके पूजा करके हम उठेंगे भोजन के पूर्व जो भी ब्राह्मण आके हमसे जो कुछ मांगेगा विद्वान ब्राह्मण का उसको हम वो चीज दे देंगे चाहे वो कुछ भी मांगे एक दिन महाराज कृष्ण और अर्जुन दोनों बने ब्राह्मण अविशास्त्र तो थे ही महाराज गए कर्ण के पास ठीक समय पर बोले हम कुछ लेने के लिए आए हैं देखा पहचान गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं है आकृति से पहचान गया स्वर से पहुंचा गया, पहचान गया ब्राह्मण की आवाज दूसरी होती है क्षत्रिय की दूसरी सकल सूरत में भी फर्क होता है और प्रकोष्ठ जाइर धनुष्य चलाने से बार बार ताप खींचने से और बाढ़ फेंकने से जो हाथों में निशान हो गया था वो भी देख लिया कर्ण ने पहचान गया बोले अच्छा तुम ब्राह्मण बन के आए हो तो हमें बेश का आदर करना तुम विद्वान हो ये तो हम जानते हैं और ये तो तुम्हारी बाणी से प्रकट होता है लेकिन जब तुम हमारे शत्रु होकर भी हमारे घर से वेश बदल के आए हो तो हम विद्वान की ब्राह्मण की कदर करते हैं तुम्हें जो चाहिए सो देंगे बोले हमको कवच चाहिए तुम्हारा और अच्छा तो कवच चाहिए तो लो अब वो तो सब शरीर में जुड़ा हुआ था कैं से काट काट के काट काट के चाम अपना हो और कबच निकाला और दे दिया जब महाराज अर्जुन ने कबच लिया और चलना चाहा वहां से अर्जुन क्या इंद्र थे अर्जुन के बाप स्वयं इंद्र आए थे कबच लेने के लिए तो अपने बेटे के पक्ष में पहचान गया अच्छा लो कब काट के दे दिया ये श्रीकृष्ण की शिक्षा इंद्र का पक्षपात अर्जुन का भाग्य कहो तो जब इंद्र कबच ले करके उड़ने लगे उठना चाहे स्वर्ग में जाने के लिए तो उनका पांव धरती में जम गया ये क्या हुआ तो इंद्र बड़े घबराए गढ़ गया पांव हो उनका पांव गढ़ गया बहुत घबराए तो आकाशवाणी हुई इंद्र तुमने कर्ण से इतनी महत्वपूर्ण वस्तु जो उसके जीवन की रक्षा करने वाली थी ले लिया है और उसको कुछ देते नहीं हो है? तो तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई अब आगे तुम तो उन्नति नहीं कर सकते अब तो मुठ के अपने स्वर्ग में नहीं जा सकते अब स्वर्ग का राज्य नहीं भूग सकते अब उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते अब तो धरती में जैसे छल कपट करते हैं वैसे हो गए तुम अब नहीं जा सकते वह तब इंद्र ने अपनी शक्ति एक शक्ति थी उनके पास उसका गुण था कि जिसके ऊपर उसका प्रहार किया जाए एक बार प्रहार करने पर वो मर ही जाएगा तब इंद्र ने वो शक्ति दे दी कर्ण को तब उनके पांव उठे और आ, कबच पहन वो कबच लेकर स्वर्ग में जा सके मतलब यह है कि हम किसी से सूरज से लेते ही लेते रहें एक अंजलि जल भी न दे वायु में सांस लेते ही लेते रहें उसमें सुगंध न उड़ाएं अग्नि की शक्ति से रसोई बनावें काम करें हैं? और उसमें होम न करें तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं और कृतज्ञता के पाप से हमारे जीवन की उन्नति रुक जाती है मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता भी एक गुण है अब बोले कि अच्छा जी हम कृतज्ञ तो हों पर इतनों की कृतज्ञ होना पड़ता है कि कृतज्ञ होते होते अब समझो एक साधु है रोज अलग, अलग अलग घरों में भोजन करता है और वो सबकी कृतज्ञता का बोझ अपने सिर पर ला दे तो मर जाएगा बेचारा हमने इनके घर एक दिन रोटी खाई है हमने इनके घर एक दिन रोटी खाई है तब उसके लिए होता है कि ईश्वर बच्चों भाई ने रोटी नहीं खिलाई है तो रोटी किसने खिलाई है कि जो बच्चू भाई को भी रोटी देता है उसने हमको रोटी खिलाई तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सब देवताओं में हो और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाने से हमारे ये सब ऋण उतर जाते हो एक होना चाहिए हो तो आओ भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि इंद्र के लिए यज्ञ करो अग्नि के लिए यज्ञ करो वरुण के लिए यज्ञ करो हैं जिसकी जगह पर मैं ही इंद्र हूँ मैं ही सूर्य हूं मैं ही अग्नि हूं मैं ही मित्र हूं मैं ही वरुण हूं इसलिए तुम यज्ञ करो मेरी आराधना करो परमेश्वर की आराधना करो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी आराधना करो सब की हो जाएगी हो क्योंकि सर्व रूप में प्रभु हैं तो सर्व रूप में प्रभु की आराधना करना अब मदि का हमारी वस्तुएं किसके लिए हमारे कर्म किसके लिए हमारी भावना किसके लिए हमारी वाणी किसके लिए इनका देवता कौन है इनका आराध्य कौन है कस्मई देवायो हविषा हम किस देवता के लिए हाथ में भविष्य लेकर प्रस्तुत करते हैं इदम इंद्रायो न ममा इदम अग्नये ईदम अग्नये न किस देवता के लिए वो बोले हम तो पत्नी देवता के लिए करते हैं बोले कहा हम क हम पुरुष देवता के लिए करते हैं का हमारी सारी कमाई बेटी देवता के लिए है अरे बाबा जिसने दिया हम एक एक बात बताते हैं पिता लोग हैं उन्होंने एक अपना व्यापार जमाया हो बड़े श्रद्धालु पिता लोग व्यापार जमाने के लिए ऋण भी लेना पड़ा अब व्यापार जम गया जम गया तो बेटे लोग जो हैं वो कहते हैं कि तुम लोगों ने जो ऋण लिया है वो हम चुकावेंगे तब तो हमारी सरसारी आमदनी खत्म हो जाएगी हाँ अब तुमने ऋण लिया हम फायदा उठाएंगे हम तुम्हारा किया हुआ ऋण नहीं चुका हो देखो ये नीयत में ये परिवर्तन ये परिवर्तन हो रहा है लेने के समय जो बुद्धि होती है खर्च करने के समय वो बुद्धि नहीं होती है अपनी बुद्धि बदल जाती है अपनी बुद्धि आपने सुना होगा एक आदमी को छोटा रुपया मिल गया तो उसने चलता ही नहीं था तो उसने कहा हे हनुमान जी अगर ये रुपया चल जाए तो दो आने का लड्डू तुमको चढ़ावेंगे अब वो महाराज गया कहीं पैसा बुनाने वाले के पास उसने कहा तुम हमको दो आने इसमें से दे दो चौदह आने हम तुमको देते हैं तो ले लिया चौदह आना लेके जब चला तब कहा हनुमान जी तुमको मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं दो आने का लट्टू चढ़ा दूंगा तुमको हैं जाओ जाओ हम दो आना अब वो लट्टू जो लिया उसने वो हम काट लेते हैं है न रुपया भुनाने के पहले तो हनुमान जी को दो आने देने वाला था लड्डू खिलाने वाला था जब मिल गया तो बोले कि तुमने पहले ही काट लिया तो आप क्या दे ये है मनुष्य की मनुष्य की मनोवृत्ति का यह है नंगा नंगा चित्र नंगी तस्वीर है मनुष्य के मन की ये लेना आता है इसको देना नहीं आता है एक सेठ जी थे एक गड्ढे में गिर गए गांव के सेठ थे हो बंबई के नहीं तो आए गांव के लोग इकट्ठे हो गए नहीं तो मुंबई के लोग तो काय कोई इकट्ठे हों गिरा तो गिरा जा <laughs> लोगों ने कहा सेठ जी अपना हाथ दो ऊपर दो तो हम खींच के निकालते हैं अब उस सेठ अपना हाथ ही ना दे एक गांव का बुजुर्ग आया उसने कहा क्या बात है सेठ अपना हाथ क्यों नहीं देता है आओ गया बोले सेठ जी हमारा हाथ लो झट पकड़ लिया वो उसको उसको लेने का अभ्यास तो था पर देने का अभ्यास बिल्कुल नहीं था ये मनुष्य के लोभ का उसकी मनोवृत्ति का नग्न चित्रण है और नंगा है तो आपका धन किसके काम आता है आता है बहुत बढ़िया पर वो किसके काम आता है यदि आप ठीक तरह से उसका उपयोग नहीं करोगे तो वो चोर के हाथ जाएगा डाकू के हाथ जाएगा पुलिस के हाथ जाएगा हैं? टैक्स में जाएगा डॉक्टर ले जाएगा वो हम एक एक आदमी के घर में देखते हैं महाराज हजारों रुपया शराब में खर्च होता है तो हजारों रुपया डॉक्टर में खर्च होता है हजारों रूपया वकील में खर्च होता है हाँ? यदि आप जिसका हिस्सा है वो दे देते अच्छा आपका कर्म किसके लिए खर्च होता है किस काम के लिए कामना की पूर्ति के लिए होता है कि लोभ की पूर्ति के लिए होता है कि मोह की पूर्ति के लिए होता है कि क्रोध की पूर्ति के लिए होता है किसके लिए आपका कर्म किसके लिए होता है आपके मन में जो भावना है वो किसके लिए है बाबा अपनी दरिद्रता देखो दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है पहले अपने मन की जो दरिद्रता है उसकी ओर देखो ये धर्म है हो इसका नाम धर्म तो बोले भाई देखो मनुष्य के पास धन है कर्म की शक्ति है हृदय में भावना है और वाणी में शब्द है इन चारों का प्रयोग होना चाहिए एक ईश्वर के लिए जो सब देवताओं में सब पितरों में सब ऋषियों में सब प्राणियों में सब मनुष्यों में जो एक भरपूर है उस प्रभु के लिए इसका उपयोग होना चाहिए मध्याजी ईश्वर का यज्ञ करो ईश्वर का व्यजन करो और तो यज्ञ शब्द का संस्कृत में साधारण अर्थ यह है कि जिसकी आप ऋणी हो जिन देवताओं के ऋषियों के उनमें बैठे हुए जो भगवान देव हैं और वसुदेव देव नंदन उनकी तो पूजा करो और जो सत्पुरुष हैं उनकी संगति करो और आपके पास जैसी शक्ति है श्रद्धा है उसके अनुसार दान करो थोड़ा करो आ, शक्ति और श्रद्धा तो जब दान का रस आएगा ना जब देने का मजा आ जाएगा हो जब खाने का नहीं खिलाने का मजा आ जाएगा जब इकट्ठा करने का नहीं बांटने का मजा आ जाएगा तब आपके जीवन में धर्म रस बन जाएगा धर्म स्वाद बन जाएगा धर्म आनंद बन जाएगा तब आपके जीवन में जो धर्म होगा वो स्वर्ग के लिए नहीं वो तो जीवन का एक विलक्षण सुख जीवन की एक विलक्षण कला हो जाएगी तो, तो जा भगवान की भगवान की आराधना भगवान के लिए यह जानते मनुस्मृति में एक अद्भुत यज्ञ का वर्णन है मनुस्मृति में है बाबा उसमें आत्मयाजी शब्द का प्रयोग है आत्मयाजी जैसे हम मद जाति है ना मदयाजी वैसे वहां है आत्मयाजी सर्वभूते शुचात्मा सर्पूते भूतानी चात्मी एवं पश्यन्त्म याजी स्वाज्यम अधिगछते ये मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में श्लोक है देखो जी सब में है आत्मा परमात्मा और परमात्मा में है सब माने आधार आधे भाव जो है वो झूठा है इसका मतलब ये होता है आधार आधे भाव झूठा है सब में है आत्मा इसका अर्थवा सब है आधार और उसमें आत्मा है आधे। जीव के रूप में समझो और सर्व भूतानि चात्मनि और आत्मा है आधार और सर्व भूत है आधे। माने आधार और आधे का भेद नहीं है एक ही वस्तु है उसमें आश्रित और आश्रयणीय आश्रित और आश्रय का भेद नहीं है एक तत्व है